श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इकसठ दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ अध्यात्म रामायण आज अगहन की पूर्णिमा और संक्रांति है दिन शुक्रवार चौदह दिसंबर अठारह दिन के नौ बजे होंगे श्री राम कृष्ण अपने कमरे के दरवाजे के पास दक्षिण पूर्व के बरामदे में खड़े हैं पास ही रामलाल खड़े हैं राखाल और लाटू भी कहीं इधर उधर पास ही थे मडी ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने कहा आ गए अच्छा हुआ आज दिन भी अच्छा है मडी कुछ दिन श्री राम के पास रहेंगे साधना करेंगे श्री रामकृष्ण ने कहा है थोड़ी साधना करते ही कोई आकर तुम्हें बता देगा ऐसा ऐसा करो श्री रामकृष्ण ने इनसे कहा है यहां अतिशाला का अन्न तुम्हारे लिए रोज़ खाना उचित नहीं यह साधुओं और कंगालों के लिए है तुम अपना भोजन पकाने के लिए एक आदमी ले आना इसलिए उनके साथ एक आदमी भी आया है उनका भोजन कहां पका जाएगा इसकी व्यवस्था कर दी गई वे दूध पिएँंगे इसके लिए श्री रामकृष्ण ने रामलाल को अहिर से कह देने को कहा रामलाल आध्यात्म रामायण पढ़ रहे हैं और श्री राम कृष्ण सुन रहे हैं मणि भी बैठे हुए सुन रहे हैं श्री रामचंद्र जी सीता जी से विवाह करके अयोध्या लौट रहे हैं रास्ते में परशुराम से भेंट हुई श्री रामचंद्र ने शिव का धनुष तोड़ डाला है यह सुनकर परशुराम रास्ते में बड़ा गुलगपाड़ा मचाने लगे मारे भय के दशरथ के होश ही उड़ गए परशुराम ने एक दूसरा धनुष राम को देकर उस पर उन्हें गुण चढ़ा देने के लिए कहा राम ने कुछ मुस्करा बाएं हाथ से धनुष लेकर गुण चढ़ाकर उसमें टंकार किया सरासन में सर योजना करके परशुराम से उन्होंने कहा अब यह बाण कहाँ छोड़ू कहो परशुराम का दर्प चूर्ण हो गया वे श्री रामचंद्र को पर ब्रह्म कहकर उनकी स्तुति करने लगे परशुराम की स्तुति सुनते ही सुनते श्री रामकृष्ण को भावावेश हो गया रह रहकर राम राम राम नाम का मधुर स्वर से उच्चारण कर रहे हैं श्री राम रामलाल से जरा गुह निषाद की कथा तो सुनाओ रामलाल भक्तमाल से सुनाते रहे श्री रामचंद्र जब पिता की सत्य रक्षा के लिए वन गए थे तब उन्हें देखकर कर निषाद राज को बड़ा आश्चर्य हुआ उनके नेत्रों से अश्रु की धारा बहने लगी गला रुंध गया और वे काठ की बनी पुतली की तरह निष्पन्द होकर अनिमेश दृष्टि से एकटक देखते रहे धीरे धीरे उन्होंने श्री रामचंद्र के पास जाकर कहा आप हमारे घर चले श्री रामचंद्र उन्हें मित्र कहकर भर वहाँ भेटे निषाद ने आत्मसमर्पण करते हुए कहा आप मेरे मित्र हुए तो मैं भी आपको अपने प्राणों के साथ अपने देह समर्पित करता हूँ आप ही मेरे प्राण धन राज्य हैं आप ही मेरी भक्ति मुक्ति हैं आप मेरे सर्वस्व हैं आपके चरणों में मैं देह समर्पण करता हूं। श्री रामचंद्र चौदह साल वन में रहेंगे और जटा धारण करेंगे यह सुनकर निषाद राज ने भी जटा धारण कर लिया फल मूल छोड़कर अन्य कोई भोजन उन्होंने नहीं किया चौदह साल के बाद भी श्री रामचंद्र नहीं आ रहे हैं यह देखकर गुह अग्नि प्रवेश करने जा रहे थे इसी समय हनुमान जी ने आकर संवाद दिया संवाद पाकर गुह आनंद सागर में मग्न हो गए श्री रामचंद्र और सीतामाई पुष्पक विमान पर आकर उपस्थित हो गए त्रिव्य वैराग्य तथा संसार त्याग भक्त बसल रामचंद्र ने प्रिय भक्त गुह को देखते ही दृढ़ आलिंगन में बांध हृदय से लगा लिया दोनों की देह आंसुओं से तर हो गई निषाद राजगुह धन्य हो गए चारों ओर उनका जय होने लगा भोजन के बाद श्री राम कृष्ण थोड़ा आराम कर रहे हैं मास्टर पास बैठे हुए हैं इसी समय शाम डॉक्टर तथा और भी कुछ आदमी आए श्री रामकृष्ण उठ कर बैठ गए और बातचीत करने लगे श्री रामकृष्ण बात यह नहीं कि कर्म बराबर करते ही जाना पड़े ईश्वर लाभ हो जाने पर कर्म फिर नहीं रह जाते फल होने पर फूल आप ही झड़ जाते हैं जिसे ईश्वर प्राप्ति हो जाती है उसके लिए संध्याधि कर्म नहीं रह जाती संध्या गायत्री में लीन हो जाती है तब गायत्री जपने से ही काम हो जाता है और गायत्री का लय ओंकार में हो जाता है तब गायत्री जपने की भी आवश्यकता नहीं रह जाती तब केवल ओम कहने से ही हो जाता है संध्याधि कर्म कब तक है जब तक हरि नाम या राम नाम में पुलक ना हो, धारा न हो अस्त्रुधारा न बहे धन के लिए या मुकदमा जीतने के लिए पूजा आदि कर्म करना अच्छा नहीं एक भक्त धन की चेष्टा तो मैं देखता हूँ सभी करते हैं केशव सेन को ही देखिए किस तरह महाराजा के साथ उन्होंने अपनी लड़की का विवाह किया श्री राम रामकृष्ण केशव की बात दूसरी है जो यथार्थ भक्त हैं वह अगर चेष्टा ना भी करे तो भी इस पर उसके लिए सब कुछ जुटा देते हैं जो ठीक ठीक राजा का लड़का है वह मुसाहरा पता है वकील आदि की बात मैं नहीं कहता जो मेहनत करके दूसरों की दास्ता करके रुपया कमाते हैं मैं कहता हूँ ठीक राजा का लड़का जिसे कोई कामना नहीं है वह रुपया पैसा नहीं चाहता रुपया उसके पास आप ही आता है गीता में है यद्रच्छा लाभ जो सद्ब्राह्मण है जिसे कोई कामना नहीं है वह चमार के यहाँ का भी सीधा ले सकता है यद्रच्छा लाभ वह कामना नहीं करता उसके पास प्राप्ति आप ही आती है एक भक्त अच्छा महाराज संसार में किस तरह रहना चाहिए श्री रामकृष्ण पाकाल मछली की तरह रहना चाहिए संसार से दूर निर्जन में जाकर कभी कभी ईश्वर चिंतन करने पर उनमें भक्ति होती है तब निर्लिप्त होकर संसार में रह सकोगे पाकाल मछली कीच के भीतर रहती है फिर भी कीच उसके देह में नहीं लगता इस तरह का आदमी अनासक्त होकर संसार में रहता है श्री रामकृष्ण देख रहे हैं मणि एकाग्र चित्त से उनकी सब बातें सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण मणि को देखकर कर वैराग्य होने से लोग ईश्वर को पाते हैं जिसे तीब्र वैराग्य होता है उसे जान पड़ता है संथार दावाग्नि की तरह है जल रहा है वह स्त्री और पुत्र को कुएं के सदृश देखता है इस तरह का वैराग्य जब होता है तब घर द्वार आप ही छूट जाता है केवल अनासक्त होकर संसार में रहना उसके लिए पर्याप्त नहीं है कामनी कांचन यही माया है माया को अगर पहचान सको तो वह आप लज्जा से भाग खड़ी होगी एक आदमी बाघ की खाल ओढ़ भय दिखा रहा है उसे भय दिखा रहा है उसने कहा मैं तुझे पहचानता हूँ तू तो, तो हिरवा है तब वह हंस चला गया और किसी दूसरे को भय दिखाने लगा जितनी स्त्रियाँ हैं सब शक्ति स्वरूपणी हैं वही आदिशक्ति स्त्री का रूप धारण किए हुए हैं अध्यात्म रामायण में है नारदादि राम का स्तव करते हैं हे राम जितने पुरुष हैं सब आप हैं और प्रकृति के जितने रूप हैं सब सीता हैं तुम इंद्र हो सीता इंद्राणी तुम शिव हो सीता शिवानी तुम नर हो सीता नारी अधिक और क्या कहूं जहाँ पुरुष है वहां तुम हो जहाँ स्त्रिया है वहां सीता त्याग और प्रारब्ध वामाचार साधन का निषेध भक्तों से मन में लाने से ही त्याग नहीं किया जा सकता प्रारब्ध संस्कार ये सभी हैं। एक राजा से किसी योगी ने कहा तुम मेरे पास बैठ परमात्मा का चिंतन करो राजा ने उत्तर दिया यह मुझसे न होगा मैं यहाँ रह सकता हूँ परंतु मुझे अभी भोग करना है इस वन में अगर रहूँगा तो आश्चर्य नहीं कि इस वन में भी एक राज्य हो जाए मेरा भोग अभी बाकी है नटवर पाजा जब बच्चा था इस बगीचे में जानवर चराता था परंतु उसके भाग्य में बहुत बड़ा भोग था इसीलिए तो इस समय अंडी का कारखाना खोल कर, इतना रुपया इकट्ठा किया है आलम बाज़ार में अंडी का रोजगार खूब चला रहा है एक मत में है स्त्री लेकर साधना करना करता भजा संप्रदाय की स्त्रियों के बीच में एक बार एक आदमी मुझे ले गया था वे सब मेरे पास आकर बैठ गईं मैं जब उन्हें मामा कहने लगा तब वे आपस में कहने लगी ये प्रवर्तक हैं अभी घाट की पहचान इनको नहीं हुई उन लोगों के मत में कच्ची अवस्था को प्रवर्तक कहते हैं उसके बाद साधक उसके बाद सिद्ध और फिर सिद्ध का सिद्ध एक स्त्री वैष्णव चरण के पास जाकर बैठी वैष्णव चरण से पूछने पर उन्होंने कहा इसका बालिका भाव है स्त्री भाव से शीघ्र पतन होता है मात्री भाव शुद्ध भाव है कासारी पाड़ा के भक्तगण उठ पड़े कहा तो अब हम लोग चलें काली माई तथा और देवों के दर्शन करेंगे श्री रामकृष्ण और प्रतिमा पूजा व्याकुल और ईश्वर लाभ मणि पंचवटी और काली मंदिर के विभिन्न स्थानों में अकेले घूम रहे हैं श्री रामकृष्ण ने कहा थोड़ी साधना करने पर ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं क्या मड़ी यही सोच रहे हैं फिर श्री रामकृष्ण ने तीव्र वैराग्य की बात कही और कहा कि माया को पहचान लेने पर वह भाग खड़ी होती है मणि यही सब सोच रहे हैं पिछला पहल है साढ़े तीन बजे का समय होगा नड़ी फिर आकर श्री राम कृष्ण के कमरे में बैठे हैं ब्राउटन इंस्टीट्यूशन से एक शिक्षक कुछ छात्रों को साथ लेकर श्री राम कृष्ण के दर्शन करने आए हुए हैं श्री राम कृष्ण उनसे वार्तालाप कर रहे हैं शिक्षक महाशय बीच बीच में एक एक प्रश्न कर रहे हैं बातचीत मूर्ति पूजन के संबंध में हो रही है श्री राम कृष्ण शिक्षक से मूर्ति पूजन में दोष क्या है वेदांत में है जहाँ अस्थि भांति और प्रिय है वही उनका प्रकाश है इसलिए उनके सिवा और किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं है और देखो छोटी छोटी लड़कियाँ कितने दिन गुड़िया खेल लेकर खेलती हैं जितने दिन तक उनका विवाह नहीं होता और जितने दिन तक वे पति सहवास नहीं करती विवाह हो जाने पर गुड़िया गुड्डों को उठा कर में रख देती हैं ईश्वर लाभ हो जाने पर फिर मूर्ति पूजन की क्या आवश्यकता है मणि की ओर देखकर कर श्री रामकृष्ण कहते हैं अनुराग होने पर ईश्वर मिलते हैं खूब व्याकुलता होनी चाहिए खूब व्याकुलता होने पर संपूर्ण मन उन्हें अर्पित हो जाता है एक आदमी ने एक आदमी के एक लड़की थी बहुत कम आयु में लड़की विधवा हो गई थी पति का मुख उसने कभी ना देखा था दूसरी स्त्रियों के पतियों को आते जाते वह देखती थी उसने एक दिन कहा पिताजी मेरा पति कहाँ है उसके पिता ने कहा गोविंद जी तेरे पति हैं उन्हें पुकारने पर वे तुझे दर्शन देंगे यह सुनकर वह लड़की द्वार बंद करके गोविंद को पुकारती और रोती थी वह कहती थी गोविंद तुम आओ मुझे दर्शन दो तुम क्यों नहीं आते छोटी लड़की का यह रोना सुनकर गोविंद जी स्थिर न रह सके उसे उन्होंने दर्शन दिए बालक जैसा विश्वास बालक माँ को देखने के लिए जिस तरह व्याकुल होता है वैसी व्याकुलता चाहिए इस व्याकुलता के होने पर समझना चाहिए कि अरुणोदय हुआ इसके बाद सूर्योदय होगा ही इस व्याकुलता के बाद ही इस पर दर्शन होता है जटिल बालक की कथा आती है वह पाठशाला जाता था कुछ जंगल की राह से पाठशाला जाना पड़ता था इसलिए वह डरता था उसने अपनी माँ से कहा माता ने कहा डर क्या है तुम तो मूदन को पुकारना बच्चे ने पूछा मसूदन कौन है माता ने कहा मसूदन तेरे दादा होते हैं जब अकेले में जाते समय वह डरा तब एक आवाज़ लगाई मसूदन दादा कहीं कोई न आया तब वह कहा हो मसूदन दादा जल्दी आओ मुझे बड़ा डर लग रहा है कहकर जोर जोर से पुकारते हुए रोने लगा मसूदन न रह सके आकर कहा यह है हम तुझे भय क्या है यह कहकर उसे साथ लेकर वे पाठशाला के रास्ते तक छोड़ आए और कहा तू जब बुलाएगा तभी मैं दौड़ा आऊँगा भय क्या है यही बालक का विश्वास है यही व्याकुलता है एक ब्राह्मण के यहाँ भगवान की सेवा होती थी एक दिन किसी काम से उसे किसी दूसरी जगह जाना पड़ा वह अपने छोटे बच्चे से कह गया आज से ठाकुर जी का भोग लगाना उन्हें खिलाना बच्चों ने ठाकुर जी का भोग लगाया परंतु ठाकुर जी चुपचाप बैठे ही रहे न बोले और न कुछ खाया ही बच्चे ने बड़ी देर तक बैठे बैठे देखा कि ठाकुर जी नहीं उठते उसे दृढ़ विश्वास था कि ठाकुर जी आकर आसन पर बैठकर भोजन करेंगे वह बार बार कहने लगा ठाकुर जी आओ भोग पालो बड़ी देर हो गई अब और मुझसे बैठा नहीं जाता ठाकुर जी क्यों उत्तर देने लगे तब बच्चे ने रोना शुरू कर दिया कहने लगा ठाकुर जी पिताजी तुम्हें खिलाने के लिए कह गए हैं तुम क्यों नहीं आओगे क्यों मेरे पास नहीं खाओगे व्याकुल होकर ज्यों ही कुछ देर तक वह रोया कि ठाकुर जी हंसते हंसते आकर हाजिर हो गए और आसन पर बैठकर भोग पाने लगे ठाकुर जी को खिलाकर जब वह ठाकुर घर से निकला तब घर वालों ने कहा भोग हो गया तो वह सब उतार लिया बच्चे ने कहा हाँ हो गया ठाकुर जी ने सब भोग खा लिया उन लोगों ने कहा अरे यह तो क्या कहता है बच्चे ने सरलतापूर्वक कहा क्यों खा तो गए हैं ठाकुर जी सब तब घर वालों ने ठाकुर घर में जाकर देखा तो छक्के छूट गए संध्या होने को अभी देर है श्री राम कृष्ण नौबत खाने के दक्षिण ओर खड़े हुए मढ़ी के साथ बातचीत कर रहे हैं सामने गंगा है जाड़े का समय है श्री रामकृष्ण ऊनी कपड़ा पहने हुए हैं श्री राम कृष्ण पंचवटी वाले घर में सो, सोएंगे मड़ि क्या ये लोग नौबत खाने के ऊपर का कमरा ना देंगे श्री रामकृष्ण खनजानची से मड़ी की बात कहेंगे रहने के लिए एक कमरा ठीक कर देंगे मड़ी को नौबत खाने के ऊपर का कमरा पसंद आया है वे हैं भी कविता प्रिय मनुष्य नौबत खाने से आकाश गंगा चाँदनी फूलों के पेड़ ये सब दिख पड़ते हैं श्री राम देंगे क्यों नहीं मैं पंचवटी वाला घर इसलिए कह रहा हूँ कि वहाँ बहुत राम नाम और ईश्वर चिंतन किया गया है जीवन का अंतिम लक्ष्य ईश्वर से प्रेम श्री रामकृष्ण के कमरे में धूप दिया गया है उसी छोटे तख्त पर बैठे हुए श्री राम कृष्ण ईश्वर चिंतन कर रहे हैं मणि जमीन पर बैठे हुए हैं राखा लाटू रामलाल ये भी कमरे के अंदर हैं श्री राम कृष्ण मणि से कह रहे हैं बात है उन पर भक्ति करना उन्हें प्यार करना फिर उन्होंने रामलाल से गाने के लिए कहा रामलाल मधुर कंठ से गाने लगे श्री कृष्ण हर गाने का पहला चरण कह दे रहे हैं श्री राम कृष्ण के कहने पर रामलाल पहले गौरांग का संन्यास गा रहे हैं भावार्थ केशव भारती के कुटीर में मैंने कैसी अपूर्व ज्योति गौरांग मूर्ति देखी उनके दोनों नेत्रों से सत धाराओं से होकर प्रेम बह रहा है मत मातंग के सदे श्री गौरांग कभी तो प्रेमावेश में नाचते हुए गाते हैं कभी धूल में लौटते हैं कभी आंसुओं में बहते हैं वे रोते हुए हरि को पुकार रहे हैं उनका उच्च स्वर स्वर्ग की मर्त लोग को भी हिला रहा है कभी वे दांतों में तृण दबाकर हाथ जोड़ बार बार दास्ता से मुक्त कर देने के लिए परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं अपने घुंघराले बालों को मुड़ाकर कर उन्होंने योगी का वेश धारण किया है उनकी भक्ति और प्रेमावेश को देख कर ये उठता है जीवों के दुख से दुखी होकर सर्वस्व त्याग कर वे प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं प्रेमदास की यही अभिलाषा है कि वह श्री चैतन्य देव के चरणों का दास होकर उनके साथ दर दर घूमे। रामलाल ने फिर एक गाना गाया इसमें श्री देव की माता सची का विलाप है इसके बाद श्री रामकृष्ण के आदेशानुसार रामलाल ने कुछ और गाने गाए श्री रामकृष्ण रामलाल से फिर गौरांग और नित्यानंद वाला गाना गाने के लिए कह रहे हैं इस बार रामलाल के साथ श्री रामकृष्ण भी गा रहे हैं भावार हे प्रभु श्री गौरांग और नित्यानंद तुम दोनों भाई बड़े ही दयालु हो यही सुनकर मैं यहाँ आया हूँ मैं काशी गया था वहाँ विश्वेश्वर जी ने मुझसे कहा है हे परब्रह्म, इस समय शचि देवी के घर में है हे परब मैंने तुम्हें पहचान लिया है मैं कितनी ही जगह गया परंतु इस तरह के दया सागर और कहीं मेरी दृष्टि में नहीं पड़े तुम दोनों ब्रजमंडल में कृष्ण बलराम थे अब नदियाँ में आकर्षी गौरांग और नित्यानंद हुए हो तुम्हारी ब्रज की क्रीड़ा थी दौड़ धूप और अब यह नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है धूल में लोट पोट हो जाना ब्रज में तुम्हारी क्रीड़ा जोर जोर की किलकारियाँ थी और आज नदिया में तुम्हारी क्रीड़ा है हरि संकीर्तन तुम्हारे सब और अंग तो छिप गए हैं परंतु दोनों बंकिम नेत्र अब भी हैं तुम्हारा पतित पावन नाम सुनकर मेरे हृदय में बहुत बड़ा भरोसा हो गया है मैं बड़ी आशा से यहाँ चौड़ा हुआ आया हूँ तो अपने चरणों की शीतल छाया में मुझे स्थान दो दगाई और मधाई जैसे पाखंडी भी तर गए हैं प्रभो यही भरोसा मुझे भी है मैंने सुना है तुम दोनों चाण्डालों को भी हृदय से लगा लेते हो हृदय से लगाकर हरि नाम संकीर्तन करते हो निर्जन में भक्तों की साधना रात बहुत हो चुकी है नौबत खाने के ऊपर वाले कमरे में मडी अकेले बैठे हुए हैं आज अगहन की पूर्णिमा है आकाश गंगा काली मंदिर मंदिरों के शिखर उद्यान पथ पंचवटी सभी चंद्रालोक से आलोकित है मडी एकाकी श्री राम कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं रात के करीब तीन बज गए मणि उठे और उत्तरा भी मुख हो पंचवटी की ओर जाने लगे श्री रामकृष्ण ने पंचवटी की बात कही है नौबत खाना अब अच्छा नहीं लग रहा है मणि ने पंचवटी वाले घर में रहने का निश्चय किया चारों ओर निरवता है रात के ग्यारह बजे गंगा में ज्वार आया था बीच बीच में पानी की आवाज़ सुनाई दे रही है मणि पंचवटी की ओर बढ़ने लगे इतने में उन्हें दूर से एक आवाज़ सुनाई पड़ी